हम खूब जानते हैं जो कुछ वो कह रहे होंगे जब उन में से बड़ा समझदार कहेगा कि तुम एक दिन की सिवा नहीं ठेरे।